महाभारत आशमेधिक पर्व पंचाशीति तमोध्याय यज्ञ भूमि की तैयारी नाना देशों से आए हुए राजाओं का यज्ञ की सजावट और आयोजन देखना वाचन काम विहारण नतो वाजी ये नाग भय पुरम वैशं जी कहते हैं जन्म विजय गांधार राज से योग कहकर अर्जुन इच्छानुसार विचरने वाले घोड़े के पीछे चल दिए अब वह घोड़ा लौटकर हस्तिनापुर की ओर चला तम निमृत तम तो सुर्जुन कुशलिन सृष्ठ महाभवत इसी समय राजा युधिष्ठिर को एक जासूस के द्वारा यह समाचार मिला कि घोड़ा हस्तिनापुर को लौट रहा है और अर्जुन भी सकुशल आ रहे हैं यह सुनकर उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई हम गांधार तथा विजय से अर्जुन ने गांधार राज में तथा अन्यान देशों में जो अद्भुत पराक्रम किया था वह सब सुनकर के हर्ष की सीमा न रही एक तस्वे कालेवादशी मघमांसी की गृही नक्षत्र धर्मराजो युधिषि सामनी यहाते नकुल चहते कौरव प्रोवाचेदच काले तथा धर्मृता आमंत्रवता श्रेष्ठ भीमं प्रहरतांदन उस दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी, थी, थी उसमें पुष्य नक्षत्र का योग पाकर महातेजस्वी पृथ्वीपति धर्मराज युधिष्ठि ने अपने समस्त भाइयों भीम सेन नकुल और सहदेव को बुलवाया और प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भीमसेन को संबोधित करके वक्ताओं तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठि ने यह समयोचित बात कही आया ती भीम सेना सो सहावा अनुजह यथामेह यथामे ये प्रन सारिण भी तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोड़े के साथ आ रहे हैं जैसा कि उनका समाचार लाने के लिए गए जासूसों ने मुझे बताया है उपस्थित कालोयमअते हाघे चीय मास शेषो मृकोदर मृकोदर इधर यज्ञ आरंभ करने का समय भी निकट आ गया है घोड़ा भी पास ही है यह मांग मास की पूर्णिमा आ रही है अब बीच में केवल फाल्गुन का एक मास सिद्धम देशम पश्यंत यज्ञ अतः वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भेजना चाहिए कि वे अश्वेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उपयुक्त स्थान देखे थक्रे भीमो नृपतिहासन हृष्ट शुवा गुढ़ाके आया तम पुरुष शव यह सुनकर भीमसेन ने राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया वे पुरुष प्रवर अर्जुन का आगमन सुनकर बहुत प्रसन्न थे तथोजो भीमसेना प्राग स्थपति भी सह ब्राह्मणाग्रत कुशला यज्ञकर्मी तत्पश्चात् भीमसेन यज्ञकर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके शिल्पकर्म के जानकार कारीगरों के साथ नगर से बाहर गए तम साल श्रीमद्रतौली सुघट मापया माथ कौरभ्यो याज्ञवाटम यथा विधि उन्होंने साल वृक्षों से भरे हुए सुंदर स्थान पसंद करके उसे चारों ओर से नपवाया तत्पश्चात कुरुनंदन भीम ने वहां उत्तम मार्गों से सुशोभित यज्ञभूमि को विधिपूर्वक निर्माण कराया प्रसाद संबाधम मणिप्रवर कुटिम कार्या हेमरत्न विभूषित उस भूमि में सैकड़ों महल बनवाए गए जिसके फर्श में अच्छे अच्छे रत्न जड़े हुए थे वह यज्ञशाला सोने और रत्नों से सजाई गई थी और उसका निर्माण शास्त्री विधि के अनुसार कराया गया था स्तंभान कनक चित्रांश तोरण आदि चम यज्ञायतन देश दत्ता शुद्धम च कांचन च अंतुराण रांचनादेशमीजुषा क्यायामास धर्मात्मा त्रत्र तत्र यथावधि ब्राह्मणा चेस्मी नादेशमीजुषा क्या कौंतेय विधिवत्तासह वहाँ सुवर्ण में विचित्र खम्भे और बड़े बड़े तोरण अर्थात फाटक बने हुए थे धर्मात्मा भीम ने यज्ञ मंडप के सभी स्थानों में शुद्ध सुवर्ण का उपयोग किया था उन्होंने अंतपुर की स्त्रियों विभिन्न देशों से आए हुए राजाओं तथा नाना स्थानों से पधारे हुए ब्राह्मणों के रहने के लिए भी अनेकानेक उत्तम भवन बनवाए उन सब का निर्माण कुंती कुमार भीम ने शिल्प शास्त्र की विधि के अनुसार कराया था तथा दूतापति सात भीमसेनो महाबाहो राज्ञा अक्लिष्ट कर्मणाम महाबाहो यह सब काम हो जाने पर भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर के आज्ञा से अनाया महान पराक्रम कर दिखाने वाले विभिन्न राजाओं को निमंत्रण देने के लिए बहुत से दूत भेजे ते प्रियार्थम प्रियाम करूपते रायु सत्तम रत्न एक युध निमंत्रण पाकर वे सभी नरेश कुरा युधिठिर का प्रिय करने के लिए अनेकाधनेक रत्न स्त्रियां घोड़े और भाति भाति के अस्त्र शस्त्र देकर वहाँ उपस्थित हुए तेषा निवसता महात्मना नरदत्तःसागर से वह दिवस प्रेगा भवत स्वन वहाँ बने हुए विभिन्न शिविरों में प्रवेश करने वाले महामनुषी नरेशों का जो कोलाहल सुनाई पड़ता था वह समुद्र के गंभीर गर्जना के समान संपूर्ण आकाश में व्याप्त हो रहा था तेषाभ्यागता च राजा कुर्धन व्यादिदेशा ना शय्याप्य तिमाषा कुरकुल की वृद्धि करने वाले राजा युधिष्ठी ने इन नवागत अतिथियों का सत्कार करने के लिए अन्नपान और अलौकिक सयाओं का प्रबंध किया वाहन च विविधा शाला उपेता भरत श्रेष्ठ धर्मराज भरत भूषण धर्मराज युधिष्ठी ने उन राजाओं की सवारियों के लिए भी धान ऊख और गोरथ से भरे पूरे घर दिए भरे पूरे घर दिए तथा तो तस्मिन महायज्ञे धर्मराज से धीमत समाज मुनिगण बहवो ब्रह्मवादि बुद्धिमान धर्मराजिष्टि के उस महायज्ञ में बहुत से वेद वेद मुनिगण भी पधारे थे ये चिजाते परवरा त्राथन पृथ्वी पते समाज्मिष्यास्ता प्रतिजग्राह कौरव पृथ्वीनाथ ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ पुरुष थे वे सब अपने शिष्यों को साथ लेकर वहां आए पुर्रा युधिष्ठि ने उन सबको स्वागतपूर्वक अपनाया सर्वाचता ओम यावता वह सथान प्रति स्वयं वह महातेजा दम्भम त्यक्वा वहां महातेजस्वी महाराज युधिर ठिर दम्भ छोड़कर स्वयं ही उन सबका विधिवत सत्कार करते और जब तक उनके लिए योग्य स्थान का प्रबंध न हो जाता तब तक उनके साथ साथ रहते थे तथा कृत् स्थम शिल्पिन्य च ये तदा कृत्नम यज्ञवि राजो धर्मज्ञाया तत्पश्चात थवइयों और अनान्य शिल्पियों अर्थात कारीगरों ने आकर राजा युधिष्ठिर को यह सूचना दी कि यज्ञ मंडप का सारा कार्य पूरा हो गया तत्वा धर्मराजस्तु तो कृतम सर्वनृत हृष्टरूपो भवद्राजा सतृ विरात्रिता सब, सब कार्य पूरा हो गया यह सुनकर आलस्य धर्मराज राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बहुत प्रसन्न हुए वै सम्पान तस्मिन् तस्मिन यज्ञ प्रभतुवातुवादि हेतुवा दान बहु नाह परस्पर जग शव वै सम्पान जी कहते राजन व यज्ञ आरम्भ होने पर बहुत से प्रवचन कुशल और युक्तिवादी विद्वान जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते थे वहां अनेक प्रकार से तर्क की बातें करने लगे दुसु यज्ञस्य ओ देवेन्द्रस्य देवेन्द्र सेवतम भीमसे भारत भारत यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हुए राजा लोग घूम घूमकर कर भीमसेन के द्वारा तैयार कराए हुए उस यज्ञ मंडप के उत्तम निर्माण कला एवं सुंदर सजावट देखने लगे वह मंडप देवराज इंद्र की यज्ञशाला के समान जान पड़ता था दधसुस्तोरणात्रक कुंभ मैयाद्यासन विहाराश्चहू न रत्न संचयान उन्होंने वहाँ सुवर्ण के बने हुए तोरण शैया आसन विहारस्थान तथा बहुत से रत्नों के ढेर देखे घटा पत्रि कटाहा कलशा वर्धमान न किंचित सौवर्णम अपश्यन्सुधाधिप घड़े बर्तन कड़ाहे कलश और बहुत से कटोरे भी उनके दृष्टि में पड़े उन पृथ्वीपतियों ने वहाँ कोई भी ऐसा सामान नहीं देखा जो सोने का बना हुआ ना हो पाच साठितान धारवान हेम भूषितान उपक्र क्लिप्तान यथा कालम विधिवत शास्त्रुक्त विधि के अनुसार जो काष्ट के यूप बने हुए थे उनमें भी सोना जड़ा हुआ था वे सभी यूप यथा समय विधिपूर्वक बनाए गए थे जो देखने में अत्यंत तेजों में जान पड़ते थे स्थल प्रभो सर्वाण अपृपा प्रभु संसार के भीतर स्थल और जल में उत्पन्न होने वाले जो कोई पशु देखे या सुने गए थे उन सबको वहां राजाओं ने उपस्थित देखा गाय च महिषेषव तथा वृद्ध स्त्री उपचं औद कांडी चाहिए स्वापदा वयां चराजुजाड जाता श्वेद्युद्भिदानी च पर्वतान उपजाता भूता गाये भैसे बूढ़ी स्त्रियॉँ जल जंतु हिंसक जंतु पक्षी स्वेदज, उद्भिज, पर्वती तथा सागर तट पर उत्पन्न होने वाले प्राणी ये सभी वहाँ दृष्टिगोचर हुए एवं प्रमुद पशु गोधन धान्यत यज्ञवाटम निप दृष्ट परम विस्मयमागता इस प्रकार वह यज्ञशाला पशु गोधन और धान्य सभी दृष्टियों से संपन्न एवं आनंद बढ़ाने वाली थी उसे देखकर समस्त राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ ब्राह्मणा वृशाच मृष्टा मृद्धिमत पूर्णे सहस्र हितों विप्राणां तत्र भुंजता द्वंद्विग निर्घोषो मुहुर्मुहरताड़यतना दास कृच्चा दिवसे दिवसे ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए वहाँ परम स्वादिष्ट अन्न का भंडार भरा हुआ था प्रतिदिन एक लाख ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर वहाँ मेघ गर्जना के समान शब्द करने वाला डंका बार बार पीटा जाता था इस प्रकार के डंके वहाँ दिन में कई बार पीटे जाते थे एवं सर्वृत यज्ञ धर्म राज्य धीमत अन्य सुबह राजपमान दधि कुल्याम दृशु सर्पिश हृदान जना जम्बू दीपो सकलो नाना जनपद आयुष राजन दृश्य तईक स्थो रा राजन बुद्धिमान धर्मराज धर्म राज वयज्ञ रोज रोज इसी रूप में चारु रहा उस स्थान पर अन्न के बहुत से पहाड़ों जैसे ढेर लगे रहते थे दही की नहरें बनी हुई थी और घी के बहुत से तालाब भरे हुए थे राजा युधिष्ठ के उस महान यज्ञ में अनेक देशों के लोग जुटे हुए थे राजन सारा जम्बूद्वीप ही वहाँ एक स्थान में स्थित दिखाई देता था तथा जाति शस्त्राणी पुरुषाणाम ततः गृहत्वा भाजन जगमुर बहुन भरत भरत वहाँ हजारों प्रकार की जातियों के लोग बहुत से पान लेकर उपस्थित होते थे सद्णश्चापी ते सर्वे समृष्ट्रणिकुंडला परेशन विजातिस्तुतः सत्रह विविधान्यपा पुरुषाजाइन ते वह निपोपोजा ब्राह्मणा ददुच सैकड़ों और हजारों मनुष्य वहां ब्राह्मणों को तरह तरह के भोजन परोसते थे वे सबके सब सोने के हार और विशुद्ध मढ़ी में कुंडलों से अलंकृत होते थे राजा के अनुयायी पुरुष वहां ब्राह्मणों को तरह तरह के अन्नपान एवं राजोचित भोजन अर्पित करते थे महाभारत अश्वेधिके परमढ़ अनुगीता परमढ़ि अश्वेधारम्भे पंचाशीत तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत अश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में अश्वेध्य यज्ञ का आरंभ विश्च पचास अध्याय पूरा हुआ